श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृत चतुच्श पर छेद है जगन्मा कालिका शरत्ल अमावस्या रात्रो सप्तवादन तस्परस्थ प्रकोष्ठे पूजाया समस्त आयोजन संपन्न नाधपुष्पचंदन बिल्वपत्रजवा पायसनाध मिठान्ना श्री प्रभोपुर भक्ता आनीतवत श्री प्रभो उप अस्सी भक्ता पिता परिवृत्य उपविष्टा सी सरछ रिरीश चुनीलाल मास्टर महोदय राखाल निरंजन कनियो नरेन्द्र विहारी प्रभृत नएके भक्ता श्री प्रभु वदति, वदती गसधूप आनय कियत्म श्री प्रभु जगन्मात्रे समस्त निवेदितहोदय समी उपष्टन अस्त मटर्मोद प्रति पश्य श्री प्रभु वदि ध्यान क्रीयता भक्ता सर्वे की ध्यान कुर अनतिबेन गिरीश्री प्रभो पादप्द माल्यम दत्तवा महोदय अभी गंधपुष्प दतवा तत्व राखाला तम मादे सर्वता चरण पुष्प दाँ प्रवृत्ता निरंजन चरनेसून द्वार ब्रह्मयि ब्रह्म इति वदन भूमिष्ट सन्पादे मस्तक निधाय प्रणमति भक्ता सर्वे जय इति मत ध्वनिकुटि एव प्रभु श्रीरामकृष्ण सभूत कि आश्चर्य भक्ता अद्भुत रूपयी श्री प्रभो ज्योतिर्मय वदन मंडल दोर द्वये श्री दौर्दय वराभप्रभु निस्पंदो ब्रह्मा संज्ञा विह विरही उत्तरास् उपेष्ट अस्त साक्षाजगन्माताभ आविर्भूता सर्वे विस्मता सन एकता अद्भुता वराभयदाइनी जगन्मातमूर्ति साक्षात्कु इदान भक्ता स्तवती अपर क स्तव तथा सर्वे योगदान कव समण गाय गिरीश स्तौति का काभो निवीड नील कादम्बिनी काभो रक्तोत्पल चरण युगला काबिनीसुरसमजे काुगला हरोसि विराजतेजनीद्यूषित का, नखरा दिनक प्रकाशपादा मृदु मृदु हासो भासते भूयो भूयो गर्जति दीन घन पुनर्गायती दीनताणी दुरीतहारिणी सत्जस्तमगुणी पालन निधन कारिणी सगुण निर्गुणसर्वस्विणी ी तारा परमा प्रकृति वि मीनकुर्म बाराहाणी जलम स्थल अनि व्योम व्योमकेश प्रसविनी साक्ष पातलमीमसक सूक्ष्मिकिकाय ध्या सदाधी वैशेकता भ्रद्रांता सद्याम न समर्था निरुपाधिराद्यरिताधकजनकृते गणेशादूपै कालविकाभयहरात्रि कालवर्ति साकार साधके साकार साधक निराकारा केचिकथय नग तनया जननी पर यस्य यत्तपर्यत योधरब्रह्मेत उच्यते तस्वचनीय सर्व मतस्तारालोकव्याति मनोवासनेमी सवासने शणु मतर्वदी अधिहद उदेश्यसी माता यदा भविष्य अंतर्जलि तदा हम मनसा चेश जवाम वने वने सयुज्य भक्ति चंदनम मदे पदे दायामी पुष्पांजलि मणि गायती भक्तसि सर्व तवेक्षा मत इच्छा मयि तारासी तव कर्म वि मोको वजती कम्य हहम पंक बध्नासी करिण पंगुम लंघयसि गिरी कस्म ददासी मतरीद्रपदम किंचितित्कमीनम अहम यंत्र यंत्रिणी अहम गृह तं गृहिणी अहम रथ ण यथा चालयस तथा चलामी गान तव करुणया करुया माता शर्वे भविमर् अलंघ्यपर्वत नि विघ्नबाधा अपैति दूर तम मंगल निधान कुर से मंगलनमें तहि कथम वृथा मृे फलाफलचिंता आनंदमयि मतर्मा निरानंद मशी गान गहने तमसी मतस्ते भाषते तद्रूपराशि श्री प्रभु प्रकृष स आदिशति गाँव गान कदा कीदृशे रंगे ठसीसी मत श्यामें सुधा ती ग्री प्रभु पुनः आदिशति गान शिवसहिता सदा रंगे आनंदमग्ना श्री प्रभुभक्वृंद आनंदर्थ किंचितित् पायस मुखे ददा कि पूर्णत भाव विह्व बाह्य संया विरही अभूत किय क्षणा परं भक्ताभु प्रणम्य प्रसाद आदा अभ्यर्थना प्रकोष्ठ गता तथा सर्वे मिल्प्वा आनंद कुर तत्द प्राप्तवनिता श्री प्रभुवाता प्रषित अतिकरात्रि जाता सुरेन्द्रभवने कालीपूजा भविष्य यूज सर्वंत्रण रक्षा व्रजत भक्ता आनंदत शिमला स्ट्रीट स्थित सुरेन्द्रभवने समुपस्थिता सुरेन्द्र अति ये उपरी स्थित अभ्यर्थना प्रकोष्ठम नित्वा उपावतवान्न गृह उत्सव सर्वे गीतवाद्यादी आदा आनंद सु्रभवने प्रसाद स्वीकृत गृह प्रत्यागमने भक्ता द्विप्रहराधिकात्रि अभूत